कि उधर कहा था न तो कारण को ब्राह्मण तो क्या ऐसी क्या लेनेतपथी हाँ और सातपथी ये ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण में ही कहा है क्या कहा है देखो प्रागदार परिग्रहत पुरुष पुरुषा आत्मा प्राकृता तो प्राकृत आत्मा पुरुष मतलब प्राकृत जीवात्मा पुरुष मतलब सामान्य मनुष्य प्राकृत मनुष्य का क्या मतलब हुआ आत्मा का मतलब जीवात्मा की प्राकृता आत्मा पुरुषा करते करेंगे क्या सामान्य मनुष्य क्या हो जाएगा प्राकृत आत्मा पुरुषा क्या प्राकृत आत्मा अर्थात सामान्य मनुष्य अब देखिए धर्म जिज्ञासो उत्तर कालम प्राग दार परिग्रह धर्म जिज्ञासा के उत्तर काल में और दार परिग्रह से पहले प्राग है ना दार परिग्रह प्राप्त दार परिग्रह से पहले मतलब विवाह से पहले दार का पत्नी मतलब तो पत्नी स्वीकार करने से पहले विवाह से पहले तो अब इसके पहले क्या कहते है की सा है ना सु कौन वही वही सामान्य मनुष्य अभी अन्य हम बता देंगे अभी समझा रहे हैं कि वो सामान्य मनुष्य साधनम तीनों लोगों के साधन पुत्र और दो प्रकार के वित्त की अकामियत से कामना करने लगा तीनों लोगों के साधन की कामना करने लगा तीनों लोगों का साधन क्या है पुत्र और दो प्रकार का वित्त अब इसको वैसा समझना धर्मजीत जैसा बोला है ना तो पहले नियम क्या था, था कि गुरुकुल में रह करके करना होता था स्वाध्या या नित्य विधि है कि इसका अर्थ है स्वाध्याय करते अर्थ है शाखा की वेद की अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए तो प्रथम तो वेद की अपनी शाखा का अध्ययन सभी करते थे गुरुकुलों में और इसके बाद क्या है की एक वेद का अध्ययन जिस जिस शाखा का अध्ययन कर रहे हैं तो एक शाखा का अध्ययन करने के बाद में एक वेद का अध्ययन करने है और फिर दो वेद तीन वेद चार वेद अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार अध्ययन करते थे तो कम से कम स्वास्थ्य शाखा का अध्ययन अनिवार्य था तो इस तरह वेदाध्यन पूर्ण करके करने के बाद में क्या होता था अथातु धर्म जिज्ञासा जैसे उत्तर मीमांसा का प्रथम सूत्र है अथातु ब्रह्म जिज्ञासा ऐसी पूर्वी मानता का प्रथम सूत्र क्या था तो धर्म जिज्ञासा की धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए अर्थ का अर्थ है वहाँ पर वेदाध्य वेदाध्यन अनंत धर्म वेदा वेदाध्यन के पश्चात धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए तो धर्म का स्वरूप क्या है धर्म क्या है धर्म कैसे संपादन करना है तो ये सब विचार किया जाता है तो धर्म जिज्ञासा करना चाहिए जिज्ञासा का होता है जानने की इच्छा तो जानने की इच्छा का विधान किया जाएगा क्या इच्छा स्वतः होती है या विधान किया जाता है स्वतः होती है ना? तो वहाँ धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा का अर्थ लक्षणा से है विचार क्या अर्थ है धर्म का विचार करना चाहिए धर्म का जिज्ञासा तो जिज्ञासा का विधान नहीं किया जाएगा जिज्ञासा तो फिर बोगी अंदर से तो वहाँ धर्म जिज्ञासा का क्या अर्थ धर्म का विचार धर्म का विचार करना चाहिए धर्म क्या है कैसा है तो ध्यान देना कि गुरुकुल में वेदांत ज्ञान करने के पश्चात में क्या करते थे वो धर्म का विचार करते थे गुरु से धर्म तत्व का श्रमण करते थे तो उसमें अग्निहोत्र ज्योतिष सोम आदि जितने कर्म है सबकी जानकारी हो जाती थी तो धर्म जिज्ञासा के पश्चात क्या होता था समावर्तन संस्कार और फिर क्या होता था विवाह धर्म जिज्ञासा के पश्चात क्या होता था विवाह होता था अच्छा तो अब ध्यान देना विवाह केवल ये पशुगत भोग भोगने के लिए नहीं होता हिंदू संस्कृति में वो तो धर्म कर्म करने के लिए होता है क्योंकि जो कर्मों में अधिकार वैदिक कर्मों में अधिकार गृहस्थ का ही है और किसी का है ही नहीं तो जिसने वेदाध्यन किया हो और जो सपत्नी है पत्नी जिसकी आ गई है वेदाध्यन जिसने किया है धर्म का विचार जिसने किया है और फिर विवाह के पश्चात जिसने अग्नि का आधान किया है वही व्यक्ति वैदिक कर्मों का अधिकारी है अब यदि किसी की पत्नी मर जाए तो वैदिक कर्मों में अधिकार नहीं रहता गृह संज्ञा ही नहीं रही वो विधुर हो गया फिर। विधुर हो गया उसका अधिकार नहीं रहता है वो कर्मों का। वो कर्मों को करना है तो फिर विवाह करना पड़ेगा नहीं तो अनाश्रम ही हो जाता है किसी आश्रम में ही नहीं रहता है तो यहाँ पर है की दार परिग्रह की विवाह से पहले विवाह से विवाह से पहले लोग पुत्र की इच्छा करने लगते तो अभी देखा ही जाता लोगों में तो वही बता रहा है धर्म जिज्ञासा के पश्चात धर्म <laughs> जिज्ञासा के पश्चात और विवाह के पहले धर्म विचार क्यों करेंगे कि धर्म विचार से धर्म हो जाएगा तो विवाह के बाद धर्म, धर्म अच्छी तरह संपन्न कर सकते हैं कर, है। धर्म अच्छी तरह सम्पन्न कर सकते हैं याद दान होम और जितने शास्त्रीय कर्म सभी के हैं ये धर्म है कि धर्म जिज्ञासा के पश्चात तथा विवाह से पहले किसकी कामना करने लगा लोकत्रय साधनम तीनों लोगों का साधन तीनों लोगों का साधन क्या है पुत्र और दो प्रकार का वित्त दो प्रकार का वित्त की कामना करने लगा अब अन्न क्रम पर ध्यान देंगे आप Yama then. क्या है कि प्राकृत प्राकृत आत्मा सह पुरुष सह है नीचे सो कामया प्राकृत आत्मा स पुरुषा प्राकृत आत्मा वह सामान्य मनुष्य प्राकृत आत्मा अथवा सा, सा पहले कर लेना सह प्राकृत आत्मा पुरुष वह सामान्य मनुष्य प्रातितात्मा मतलब सामान्य जीव आत्मा पुरुष वह सामान्य मनुष्य धर्म जिज्ञासा उत्तरकाल धर्म जिज्ञासा क्या करेंगे धर्म विचार केवल जिज्ञासा से कर्म हो जाएगा क्या नहीं विचार के बाद होगा कि धर्म जिज्ञासा के उत्तर काल में तथा विवाह से पहले तीनों लोगों की प्राप्ति के साधन तीनों लोगों की प्राप्ति के साधन पुत्रकार वित्तम अकामय है पुत्र की तथा दो प्रकार के वित्त की कामना करने लगा हम तो तीनों लोगों की प्राप्ति का साधन तीन वस्तु हैं एक पुत्र और क्या है दो प्रकार का वित्त कैसा तो इसको समझा रहे हैं आगे वित्त का होता है धन अब देखो वित्त अच्छा हमने क्या बताया लोकत्र के साधन पुत्र तथा वित्तम चाह मानुसम द्वीप प्रकार वित्तम अकामिया ऐसा करना पुत्रम के बाद क्या क्या नहीं पुत्रम पुत्र की और वित्तम चाह मानसम द्वि प्रकार नहीं बोलो भाई मानुसम चाहवम द्विप्रकारम वित्तम ऐसा करेंगे क्या चा? मानुसम चाहम दिवी द्विप्रकारम वित्तम मानुष और दैव इन दो प्रकार की वित्त की कामना करने लगा दो प्रकार का वित्त कौन कौन मानुष वित्त और दैव वित्त लगेगा मानुसम या दैवम द्वि प्रकार वित्तम का इसमें मानुष वित्त क्या है और दैव वित्त क्या है तो बताते हैं तत्प्रकार थे उन दो प्रकार के वित्तों में वित्त करते धन उन दो प्रकार के धनों में मानुष वित्तम कर्मरूप पितृलोक प्राप्ति साधनमित ये पितृलोक की प्राप्ति का साधन कर्म मानुष वित्त है कर्म रूपम करते कर्म पितृलोक की प्राप्ति का साधन कर्म क्या है मानुष वित्त है पृथ्वी लोक भी एक स्वर्ग का ही एक भाग है स्वर्ग का ही एक भाग है अच्छा तो पित्री पितृत है उन दो प्रकार के वित्तों में पृथ्वीलोक की प्राप्ति का साधन मानुष वित्त कर्म है या उन दो प्रकार के वित्तों में मानुष वित्त कर्म है वह पितृलोक की प्राप्ति का साधन है क्या देवलोक प्राप्ति साधनम दैव विद्याम और देवलोक की प्राप्ति का साधन दैव वित्त क्या है विद्या देवलोक की प्राप्ति का साधन मतलब स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन विद्या है और विद्या है दैव वित्त विद्या क्या है और विद्या से लेना है यहाँ पर देवोपासना देवताओं की उपासना अच्छा तो ये देवताओं की उपासना है ये है आपका दैव वित्त अच्छा अब देखना हो जाएगा तो ये है तो ध्यान देना कि इसमें इसमें तीन लोक की प्राप्ति का साधन तो यहाँ पर देखना तो लोक की प्राप्ति का साधन कौन सा वित्त हो गया मानुष वित्त हो गया न, वो क्या है कर्म है कर्म है ना और देव लोक की प्राप्ति का साधन क्या हो गया दैव वित्त वो क्या है विद्या है मतलब देवोपासना है तो दो लोग से यहाँ पर पितृलोक और देवलोक लिया और इस लोग में इस लोक में नहीं अपना कर्म शुभ कर्म परिवार में होते रहे परिवार में शुभ कर्म होते रहे और इस लोक में अपना नाम बना रहे तो इसका साधन क्या है पुत्र वैदिक <istä> कर्मों को करता रहे शास्त्रीय कर्मों को करता रहे अपना की बनी रहे तो इसका साधन क्या हो गया पुत्र तो इस लोक की प्राप्ति का साधन पुत्र हो गया हाँ तो तीन लोग हो गए ना इस लोक की प्राप्ति का साधन तो होगा इस लोक की प्राप्ति का साधन है मतलब इस लोक में वो बिना कर्मों को करता रहेगा पिता जैसे शास्त्री कर्मों को संपन्न करते आया है वो इसे ये करता रहता है से ब्रिक्ष ब्रिक्ष से दीच। जिस दीच। जिस क्रम चलता रहता है ना तो एक मनुष्य दूसरा दूसरे से तीसरा ऐसे चलता रहता है कोई वृक्ष फल नहीं देता सूख जाता इसे कुछ आदमी ऐसे ही रह जाते हैं आगे बस नहीं चलता है ऐसा देखना तो इसी ऊपर तो सन्यास के लिए बताया था ना ऐसा एतम तो सन्यास कौन लेते हैं आत्मरूप लोक की कामना करने वाले कर्म त्यागी ब्राह्मण सन्यास ले लेते हैं जो आत्मरूप लोक की कामना करने वाले हैं और जो इन तीनों लोगों की कामना करने वाले हैं तो उनको फिर कर्म करना पड़ेगा वो सन्यास नहीं ले सकते हैं ऐसा बताया अब देखना इसी कर इस प्रकार अविद्या काम वता करते अविद्याजन्य कामना वाले पुरुष के लिए अविद्या तो तो काम का क्या करेंगे अविद्या जन्य कामना काम कर रहे कामना या इच्छा काम का क्या अर्थ है कामना या इच्छा तो यहाँ पर अविद्या और कामना ऐसा अर्थ करने की अपेक्षा अविद्याजन्य कामना अर्थ करना ठीक है मूल कारण तो, तो अविद्या है अविद्या से ही सब होता है अविद्या पंचमी में क्या होगा अविद्या जन्य अविद्याजन्य अविद्याजन्य सा काम करेंगे ना कर्म और नाम से जन्म हो जाएगा तो अविद्या काम का होगा अविद्या अविद्या अविद्या कि इस इस प्रकार कामना वाले मनुष्य के लिए ही स्रोत आदिनी सर्वाणी कर्माणी दर्शितानी के स्रोत आदि सभी कर्म कहे गए हैं दर्शितान कर तो कामना वाले के लिए काम काम मतलब कामना वाले मनुष्य के लिए ही स्रोत आदि सभी कर्म कहे गए हैं कि कोई इस लोक की कामना करता है कोई पृथ्वी लोक की कामना करता है कोई स्वर्ग लोग की कामना करता है तो कामना वाले मनुष्य के लिए ही क्या है स्रोत आदि सभी कर्म कहे गए हैं और कामना किससे जन्विद्या इसलिए अविद्या जन्म अर्थ अच्छा है गीता प्रेस ने अविद्या और कामना किया है न और वहाँ भी धर्म जिज्ञासा कर धर्म जिज्ञासा ही कर दिया है जिज्ञासा कर क्या है विचार है धर्म विचार के पश्चात विवाह धर्म जिज्ञासा से काम नहीं बनेगा जिज्ञासा से तो कुछ नहीं होता है जैसे तो जिज्ञासा था तो ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ भी जिज्ञासा कर विचार ही जिज्ञासा करनी चाहिए जिज्ञासा तो हो जाएगी जिज्ञासा का विधान थोड़ा होता है विचार करना चाहिए अच्छा अब देखना फिर बृहदारण है व्युत्थाय ये तेभ्या प्रवृजंती है तेभ्या कि उन कर्मों से निवृत होकर उन सभी कर्मों से निवृत होकर संन्यास ले लेते हैं कल भी अचानक लाना देखेंगे पूरा मंत्र दिया नहीं है इसी का है नहीं ये मतलब कर्म लेना है या एषणा लेना है या उठा लो मेरे खाट से रखा है हाँ ऐसा एषणा का प्रसंग लग रहा है ना अंदर समय ऐसा लेना है या कर्म नहीं होगा होगा यहाँ का दारा दार दोनों शब्द हैं दो? हाँ दार भी है दारा भी है और दारा शब्द का रूप किस लिंग में चलेंगे है सिंह एक पह कैसा है हनुमान का रामर्श धाराबाई बाई हनुमान तो मैं समझता हूँ कि मैं जिस कमरे में सोता हूँ उस कमरे में भाजाण रखा हुआ है उनको नहीं मिला के आप देख मैं ऐसा समझ रहा हूँ या इस कमरे में ले आया होगा मैं भी ध्यान नहीं रहता है <laughs> वहाँ ले गया था मिल गया? ये नहीं चलो यही ले आओ निकाल देंगे नहीं वो वहां रखा था खाट पर इससे भी मिल जाएगा चार चार बाईस तो है दो चार बाईस पर मिलेगा नहीं नहीं छः चार बाईस अच्छा जो है ना ये श्रुति में नहीं है ये भाष्यकार ने ऐसा तेभ्या कर दिया है इसमें पुत्राचरियम चरण नहीं ब्युथाय प्रवचं ये तो एक मिनट ये तो खोजना पड़ेगा तो।, नहीं तो फिर हम बाद में देख लेंगे अभी पढ़ते है फिर हम पार्ट आपको देख कर कल बता देंगे क्या है इसका कल हम बता देंगे पाठ आपको क्योंकि इसमें बाईसवे में ऐसा है नहीं यदि यही पाठ है तो संख्या कोई दूसरी होगी तो कल बता देंगे ठीक है हाँ ऐसा लेना है या कामना लेना है कल हम बताएंगे अभी समय लग जाएगा यदि हम अभी ध्यान देंगे तो कल बता देंगे इसमें नहीं है ये अभी तो ऐसे ही देख लेना तेभ्या की उनमें कर्मों से निवृत होकर के व्युप्त है तो क्यार से निवृत होकर उन कर्मों से निवृत्त होकर मुमुक्षु मनुष्य सन्यास ग्रहण करते हैं मुमुक्षु मनुष्य सन्यास ग्रहण करते हैं इति इति कर्त इस प्रकार आत्मान लोकम एव आत्म रूप लोक की कामना करने वाले मनुष्य के लिए ही अकामस् है ना अकामस्थ क्या है कामना रहित मनुष्य लगाएंगे इस प्रकार आत्मान लोकम एव आत्मरूप लोक की ही इच्छा करने वाले या आत्मरूप लोक की ही कामना करने वाले निष्कामत से भी कि भीतम निष्काम व्यक्ति के लिए सन्यास संन्यास विन अर्थ है यहाँ पर संन्यासन्यास विशे अर्थ है कि निष्काम कामना रही थी तो अन्य कामना नहीं है पर तो कोई कामना है यहाँ पर क्या आत्म लोक की ही कामना कर रहा है संन्यास तो लिया है सन्यास की कामना नहीं पंक्ति लगाएंगे आत्मानम लोगों में विच्छता इस प्रकार आत्मरूप लोक की ही इच्छा करने वाले निष्काम व्यक्ति के लिए निष्काम व्यक्ति के लिए विहितम की सन्यास का विधान किया गया है तो ध्यान देना निष्काम है निष्काम है इसका मतलब अन्य कामना नहीं है पर कोई कामना इसमें बताई गई कि नहीं कौन सी आत्मरूप लोग की कामना करने वाला तो ये कामना तो है ही ना निष्काम हो जाइए तो परमात्मा को चाहने की कामना रहेगी कि नहीं रहेगी परमात्मा को प्राप्त करने की कामना तो रहेगी तो उसको छोड़ करके और मतलब उससे भिन्न कामनाओं को छोड़ना है इस प्रकार आत्मरूप लोग की ही कामना करने वाले निष्काम मनुष्य के लिए व्युत्थानम विम संस वि है या सन्यास का विधान किया गया है अब ध्यान देना तो अभी देखना पहले तो भाष्यकार ने बोला ना ऐसा सांखे बुद्धि तु योगे बुद्धि योग ने तुम सुनूंगा गीता वचन भाष्यकाल ने उदृत किया कि अलग अलग दो निष्ठाए हैं और फिर पूरा वेदात्मना प्रोक्ता इसे ज्ञान निष्ठा कही जाएगी और कर्म योगेन, योगी तो वेद प्रोक्ता से क्या कही तो जाएगी ज्ञान निष्ठा ज्ञान योग से होने वाली ज्ञान योगी ज्ञान निष्ठा और कर्म योग योग से क्या कहा जाएगा कर्म निष्ठा कही जाएगी अलग अलग दो निष्ठाएं हुई और बृहदारणा उपनिषद में भी अलग अलग बता दिया तो दोनों निष्ठाओं का क्या है कि विभाग विभाग किया गया है विभाग वचन है तो यदि तो यदि कर्म और ज्ञान का समुच्चय भगवान को मान्य होता तो तो फिर क्या है कि ये विभाग उचित, होगा? ये उचित है? नहीं होगा तरह विभाग वचनम अनुपन्नम सदि भगवत स्रौत कर्म ज्ञान समुचया विपरेता स्यात यदि भगवत यदि भगवान को कर्म और ज्ञान का समुच्चय मान्य होता समुच्चय समझते हैं मतलब उनका समुदाय यदि भगवान को स्रोत कर्म मतलब विहित कर्म कर्म का क्या है? यदि भगवान को स्रौत कर्म और ज्ञान का समुच्चय विपरीत होता किसके लिए मोक्ष के लिए यदि भगवान को स्रौत कर्म और ज्ञान का समुच्चय मान्य होता तो यह विभाग बोधक वचन असिध होता तो या विभाग वोधक वचन असुद्ध होता अथवा अनुचित होता तो जो विभाग वो वोधन विभाग वोधक वचन अभी उद्धत किए गए हैं ये अनुचित हो जाएंगे पर विभाग वोधक वचन अंशित हो सकते हैं क्या नहीं तो फिर क्या मानना चाहिए कि भगवान को मान्य भगवान को समुच्चय मान्य नहीं है बस सुनिए यदि यदि भगवान को स्रोत कर्म और ज्ञान का समुच्चय इष्ट होता तो क्या होता विभाग जोधक बचन व्यर्थ हो जाएंगे अनुचित हो जाएंगे पर यह अनुचित हो सकते हैं तो कब अनुचित नहीं होंगे जब भगवान को क्या माना जाए कि भगवान को समुसया मान्य नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। पंक्ति लगा ना यदि भगवता स्रौद कर्म ज्ञान यो समुचया विपरेता से तो एतर विभाग बचनम अनुपन्नम लग जाएगा अब ध्यान देना यदि समुचया इष्ट होता भगवान को तो अर्जुन ने कहा है जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तमणि घोरे मामो जैसी हे जनार्दन यदि ज्ञान से ये क्या है जैसी चेत कर्मणस्थ हाँ बुद्धिकर ज्ञान यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है अर्जुन क्या कहता यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो भे पैसो मुझे घोर करो में क्यों लगाती हूँ तो अर्जुन ने क्या कहा यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का मेल हो सकता है नहीं समुच्चय हो सकता है क्यों हाँ। समुच्चय नहीं हो सकता है जो श्रेष्ठ है उसको करना चाहता चा, है मनुष्य क्या क्या अर्जुनस क्या मतलब और क्या का मतलब क्या है और अब वो ध्यान देना उसके साथ संबंध उस वाक्य का है यदि भगवान को स्रोत कर्म और ज्ञान का समुच्चय मान्य होता तो क्या मतलब और के बाद क्या जोड़ेंगे यदि भगवान को यदि भगवान को श्रोत कर्म और ज्ञान का समुच्चय मान्य होता तो जैसी चेत कर्मणस्ते इत्यादि अर्जुन का प्रश्न भी असिद्ध होता या अर्जुन का प्रश्न भी व्यर्थ होता अर्जुन का प्रश्न भी उसका प्रश्न करना व्यर्थ हो जाता यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है यदि समुच्चय है तो फिर श्रेष्ठता की बात आएगी मतलब यदि समुच्चय है तब तो दोनों को ही करना है समुच्चय है तब तो तो फिर जो अर्जुन कहा है कि अर्जुन कहता है कि कर्म से ये यदि ज्ञान यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो हमको कर्म तो में क्यों लगाते हो तो यदि समुच्चय भगवान कोई होता तब एक को करना होता कि दोनों को दो दो दो दो दो दो तो, दो तो एक को करने के लिए प्रश्न उसका बनता नहीं बनता प्रश्न कब संभव है अर्जुन का ठीक है जब क्या माना जाएगी यहाँ समुचे समुचय मान्य नहीं है भगवान को तब तब जो प्रश्न करते बन जाएगा लग जाएगा कमती देखना एक पुषावास बुद्धिकर्मणो भगवता पूर्व अथम अर्जुनः अश्रुत बुद्धे च कर्मणो जगवती अद्यापेद मृषा यो ज्यायी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि पंक्ति लगाएंगे हम अन्वे क्रम से अब पढ़ेंगे बुद्धिकर्मणो बुद्धिकर्मणो एक अनुसंभव हो गया ज कर्मण बुद्धे जायस्व क्या कर्मण बुद्धे जायस्व भगवता पूर्वम अनुक्तम भगवता पूर्वम अनुक्तम इतने को लगाइए बुद्धि मतलब ज्ञान ज्ञान और कर्म को एक पुरुष के द्वारा करना असंभव है अनुष्ठान करना या करना ज्ञान और कर्म को एक पुरुष के द्वारा करना असंभव क्या कर्मणा बुद्धि ज्ञान और कर्म की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता कर्म की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता भगवता पूर्व अनुत्तम यदि भगवान ने पहले नहीं कही होती यदि का अध्ययन कर लेना यदि भगवान ने पहले नहीं कही होती दो बातें हैं क्या कि ज्ञान और कर्म को एक पुरुष के द्वारा करना असंभव ज्ञान और कर्म को एक पुरुष के द्वारा ना कर, करना असंभव। एक बात हुई और कर्म की अपेक्षा ज्ञान की श्रेष्ठता यदि भगवान ने नहीं कही होती मतलब इन दोनों बातों को यदि भगवान ने पहले नहीं कहा होता ये बात समझ में आई तो जैसी चेत कर्म नष्ट मता बद्दीप जनार्जन ऐसा अर्जुन प्रश्न कर सकता था तो कंक्ति लगाना अनुक्तम आवाज आ रही पीछे जा रही है हा? अच्छा तो अनुत्तम यदि पहले नहीं कही होती तो फिर ध्यान तो कर लेना तो अब आगे घटाइए आप अनुटम तक काटाया तो अश्रुतम तो नहीं अर्जुना का पहले करेंगे अन्वय अर्जुन अश्रुतम मृषा एओ भगवती कथम तो अर्जुन मृठा तो अर्जुन ना सुनी हुई बात को तो अर्जुन मतलब यदि भगवान ने श्रेष्ठता नहीं कही है तो श्रेष्ठता कैसी हो गई ना सुनी हुई और भगवान ने यदि ज्ञान और कर्म को एक पुरुष के द्वारा करना असंभव नहीं कहा है तो भी ये कैसी बात होती अश्रुत बात होती अर्जुन अर्जुना तो अर्जुन अश्रुतम मृठा यो की सुनी हुई झूठी बात को ही न सुनी हुई झूठी बात को ही भगवती कथम अध्याप है कि भगवान ने कैसे आरोप करता ना सुनी हुई झूठी बात को भगवान में कैसे आरोप करता किस प्रकार जैसी चेत कर्मण मता बुद्धि है ना लेकिन उसने आरोप किया है ना तो इसका क्या मतलब है कि भगवान ने उसको कहा है किसको कहा है कि ज्ञान और कर्म एक पुरुष के द्वारा करना असम्भव है एक बात और तो दूसरी बात कर्म की अपेक्षा ज्ञान भगवान ने कहा है तभी तो इसका आरोप करते बनेगा भगवान ने नहीं कहा होता तो आरोप करना संभव होता नहीं फिर एक बार लगाएंगे कैसे बुद्धि कर्मो एक पुरुष क्या कर्मण बुद्धि जायत्वम भगवता पूर्वम अनुक्तम ज्ञान और कर्म को एक पुरुष के द्वारा करना असंभव तथा कर्म की अपेक्षा ज्ञान की श्रेष्ठता यदि का अध्ययन करेंगे यदि भगवान ने पूर्व में नहीं कही होती तो अर्जुन अतुरता मो अर्जुन बिना सुनी हुई झूठी बात को ही अर्जुन ना सुनी हुई झूठी बात को ही भगवती कथा कथम अध्यारोपित भगवान में कैसे आरोप करता यदि नहीं कहा होता तो फिर झूठी बात का आरोप करना होगा की नहीं होगा यदि भगवान ने नहीं, नहीं, नहीं कहा होता तब तो झूठी बात का आरोप करना हो जाएगा पर अर्जुन को झूठी बात का आरोप कर सकता है क्या इसका क्या मतलब है भगवान ने पहले कहा है यह सब ठीक है आगे ध्यान देना किमचा किमचा मतलब पहले जो कहा गया उससे अतिरिक्त तो कुछ और कहना है तो किमचा इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं यदि बुद्धि कर्मो हो सर्वे साम समुचया उक्तास्यात यदि सर्वे साम यदि भगवान ने सभी के लिए यहाँ भगवता का ध्यान कर लेंगे यदि भगवान ने सभी के लिए बुद्धि कर्म और समुचया उगता ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा है यदि भगवान ने सभी के लिए सभी प्राणियों के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा है यदि से संभावना अर्थ में है यदि कहा नहीं है एक संभावना को लेकर कहा जाता है यदि भगवान ने सभी प्राणियों के लिए ज्ञान कर्म का समुचय कहा है तो सो तो का अध्ययन करना तो अर्जुन प्रति सा उगता हो तो अर्जुन के लिए भी वाक्य दिया गया तो अर्जुन के लिए वह भी अर्जुन के लिए भी वह कह ही दिया गया क्या समुच्चय? इस संभावना को लेकर ऐसा कहानी भगवान ने ऐसा मान करके विचार किया जाता है कि यदि भगवान ने सभी प्राणियों के लिए ज्ञान कर्म का समुच्चय कहा तो अर्जुन के लिए भी समुच्चे कही दिया गया कही दिया तो जब समुच्चय कह दिया अर्जुन के लिए तो अर्जुन ने जो कहा है ना यज्ञा एक और एकम तन्निश्चितम यदि समुचे कह दिया तो इन दोनों में जो श्रेष्ठ है वह मुझे कहिए ऐसा प्रश्न करते बनेगा नहीं बने नहीं बनेगा ऐसा प्रश्न करते नहीं बनेगा। जैसे ध्यान देना किसी को पित्त रोग बहुत उग्र हो तो ये आयुर्वेद कहता है पित्त रोग बहुत बढ़ा हो तो उसको मधुर और शीतल ठंडे पदार्थ खाना चाहिए मधुर पदार्थ और गर्म भोजन उसको नहीं करना चाहिए और ये कटू अम्ल लवण पित्त पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए उसको मधुर पदार्थ खाए ठंडा खाए शीतल पदार्थ खाए ये नियम है तो कैसा होना चाहिए पदार्थ मधुर और शीतल होना चाहिए तो वैद्य ने बता दिया मधुर और शीतल जैसे कोई मिश्री है खीर है पानी है सब मधुर और ठंडा हो तो वहां पर रोगी का ऐसा प्रश्न करते बनेगा कि दोनों में कोई एक बताइए नहीं बनेगा ना तो वही है मतलब यहाँ पर यदि ज्ञान और कर्म का समुच्चय भगवान ने कहा होता तो यद तो इन दोनों में जो कल्याणकारक हो वह मुझे कहिए या प्रश्न करते बनेगा वास्पत में आ रही है देखना यदि भगवान यदि भगवान को सभी प्राणियों के लिए ज्ञान कर्म का समुच्चय सोता तो अर्जुन के लिए कहा भी, अर्जुन के लिए भी कहा ही गया आगे आ रहा है पित्त वाली बात इसी गीता में आदि लिखी नहीं तो अर्जुन के लिए भी वह कहा ही गया तो ध्यान देना ये एक बुरु सुनिश्चित हम लगाइए एक एकम यथ श्रेय इन दोनों में जो वेक श्रेष्ठ हो ऐसा करना एक तयो श्रेया क्या कहेंगे इन दोनों में जो श्रेष्ठ है वो इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो या ऐसा करना एकम या श्रेया इन दोनों में यद एकम श्रेया जो एक श्रेष्ठ हो एक यद एकम श्रेया इन दोनों में जो एक श्रेष्ठ हो इसमें ध्यान और करोगी तो से उसे में सुनिश्चितम रूही उसे मुझे निश्चित रूप से कहिए या ऐसा दोबारा लगाना हो एकम सुनिश्चित श्रेय स्रे, इन दोनों में जो वे निश्चित किया हुआ कल्याणकारक हो या निश्चित किया हुआ श्रेष्ठ हो तदमे ब्रू उसे मुझे कहिए इति उभयो सति इस उपदेश लगाना इति अन्यतर विषय प्रश्न कथम तो अन्यतर विषय का तो प्रश्न कैसे होता अन्यतर समझते हैं दो में एक, एक। यदि भगवान ने समुचय कहा गया तो दो में से एक को विषय करने वाला प्रश्न संभव होता नहीं तो लगाइए पंक्ति इति है ना इति के बाद फिर इसका करना उभयो उपदेश के बाद किसका करेंगे उभयो इस प्रकार दोनों का उपदेश होने पर दोनों का उपदेश होने पर ये सुनिश्चित फिर इति आगे ना इति अन्यतर विषया प्रश्न कथम सी एवं कर लेंगे इती? वो इस प्रकार अन्यतर विषय प्रश्न कथम कि अन्यतर विषय प्रश्न कैसे होता यदि समुच्चय कहा गया तो दोनों को उपदेश हो गया समुच्चय का तो अन्यतर को विषय करने वाला प्रश्न होता अन्यतर कर्म होता है दो में एक तो ज्ञान कर्म में से एक, एक। प्रश्न संभव था नहीं। तो प्रश्न कब संभव है जब समुचे कहा जाए समुच्चे हाँ अब उसी को दृष्टान्त ऐसी बताते है की यदि समुच्चय कहा गया है तो अन्यतर विषय प्रश्न संभव नहीं है समुचे कहा गया है तो अन्यतर विषय प्रश्न संभव नहीं है इसको बता रहे हैं ही करते हैं न उपदिष्ट वैद्य के द्वारा उपदिष्ट होने पर क्या उपदिष्ट तो बीच में कहते हैं उपदिष्ट किसके द्वारा वैद्य के द्वारा पित्त प्रसमार्थिना मधुरम शीतम क्या भोक्तव्यम पित्त प्रसमार्थिन मधुरम क्या शीतम भोक्तव्यम पित्त रोग की शांति चाहने वाले रोगी चाहने को पित्त रोग की शांति चाहने वाले मनुष्य को मधुरम या शीतम भोक्तव्यम मधुर और शीत पदार्थ खाना चाहिए मधुर और गरम-गरम भोजन नहीं खाना है मिर्च मसाला नहीं खाना है नहीं? लेकिन ध्यान देना जिसको पित्त रोग खूब बढ़ा होता है ना, उसको मीठा खाने की इच्छा ही नहीं होगी उसको मीठा दो तो नहीं खाएगा वो उसको खूब मिर्चा मिर्च खूब अच्छा लगेगा उसको वही उसके रोग को बढ़ाएगा वही उसको अच्छा लगेगा ये अच्छे ही नहीं लगेगा उसको खाएगा तो उसको लाभ हो जाएगा लाभ हो जाएगा और जिसको कफ अधिक हो उसको कटु खाना ठीक है कफ वाले को वात जिसको है उसको थोड़ा अम्ल खाना ठीक है ऐसा अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन है तो हमारी भी पित्त प्रकृति है इसमें भी हम भी बचते हैं उष्णों और तीसरे पदार्थों से और ऐसा मीठा का हमको खाने को मिलता है नहीं चीनी मिठाई भंडारा कहीं जाते नहीं है तो कोई मीठा मिल नहीं पाता क्या करें चीज खा सकता हूँ तो ना ये देखना पित्त पितरों की शांति कहने वाले रोबी को मधुरम से शीतम भोग मधुर और उसकी कल पदार्थ खाना चाहिए लग गया इतिदृष्ट ऐसा उपदृष्ट होने पर किसके द्वारा उपदृष्ट ऐसा वैद्य के द्वारा उपदृष्ट होने पर या इस ऐसा वैद्य के द्वारा कहा जाने पर तो करते उन दोनों में उन दोनों कौन शीत और मधुर उन दोनों में पित्त की निवृत्ति के अन्यतर कारण को कहो पित्त की निवृत्ति के किसी एक कारण को कहो इति प्रश्नाव न सम्भवती न वाक्य में है ऐसा प्रश्न संभव नहीं सक जाएगा ऐसा प्रश्न संभव नहीं है क्यों समुचे कहा गया न तो ऐसे यदि भगवान ने समुच्चय कहा होता तो अर्जुन का विषय प्रश्न नहीं बनता और प्रश्न सब संभव है जब भगवान ने समुच्चय नहीं, नहीं कहा ऐसा माना जाए समुचे हाँ पंतु तो लगाना ही प्रश्नार्थी मधुरम चाहत भोक्त वैद्य अनुपृष्टे के अनुपृष्टे हाँ वैद्य कान किसके साथ है उपदृष्टे के साथ है और भोक्तव्य कन्या किसके साथ है मधुरम नहीं, ये करता है और किस कर्म क्या है मधुरम क्या शीतम लग गया कि पित्त रोग की निवृत्ति चाहने वाले मनुष्य को मधुर और शीत पदार्थ खाना चाहिए इस वैद्य के द्वारा उपकृष्ट होने पर उन दोनों में पित्त निवृत्ति का अन्यतर कारण को कहो इसी प्रश्न न सम्भव होती कहा दिया है वाक्य के आरम्भ में ये प्रश्न संभव नहीं है लगभग इसका मतलब है कि भगवान ने समुचे नहीं कहा है यही भाषाकार बता रहे हैं अच्छा वैसे बहुत गरम भोजन तो किसी को भी करना नहीं चाहिए बहुत गरम खाने से बहुत ठंडा खाने से दांत खराब हो जाते हैं ज्यादा गरम खाओ ज्यादा ठंडा खाओ दांत खराब होंगे और जो भोजन कर लोग कुल्ला नहीं करते आजकल के लोग कुल्ला तो हमेशा करना चाहिए चाहे चाहे शौचालय से आइए चाहे खूब अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए कुल्ला ना करने से भी दांत खराब होते हैं बहुत लोगों तो कुल्ला ठीक से करते नहीं बोतलों को मीठा लगा रहेगा दांतों में और जल्दी लग जाएगा देखेंगे। अब यहाँ पर ऐसी शंका आ रही है कैसी शंका तो, तो प्रश्न नहीं बनता कोई ऐसी शंका करता है कि भगवान ने समुच्चय कहा तो अर्जुन समुच्चय को नहीं समझ सका इसलिए अमितर विषय प्रश्न कर दिया हमारी बात बनते हैं शंका है? क्या है कि भगवान ने समुच्चय कहा तो अर्जुन उसको समझ नहीं सका तो क्या कर दिया अन्यतर, अन्यतर कर दिया अन्य समझ गया तो इसका समाधान क्या हो सकता है कि यदि भगवान को मतलब यदि ऐसा हो यदि भगवान को ऐसा नहीं होता कि हमने समुच्चय कहा है अर्जुन ना समझने के कारण अन्यग इसण कर रहा है तो भगवान उससे क्या कहते क्या कहते कि हमने तू ये कहा लेकिन तू भ्रांत हो रहा है यही कहते ना बस हो यदि यदि कोई ऐसी शंका करता है कि भगवान ने समुच्चय कहा और अर्जुन न समझने के कारण अन्य प्रश्न करता है तो प्रश्न संभव हुआ कि नहीं हुआ नहीं। इस शंका का समाधान वास्तुकार भगवान की ओर से किस प्रकार हो सकता है कि तो यदि ये ऐसी बात होती तो भगवान अर्जुन से क्या कहते कि हमने समुच कहा है तू भ्रांत हो रहा है।, है तो भगवान ने ऐसा कहा है क्या नहीं तो इसका मतलब क्या है जो समुचे इष्ट नहीं है भगवान को बात आ तो फिर और यदि यदि भगवान के अभिप्राय को न समझ करके अर्जुन प्रश्न कर रहा है तब तो भगवान का जो उत्तर दिया गया है वो भी समझ नहीं होगा पंक्ति लगाएंगे अथ अर्जुन से ये मिनट है पंक्ति लगाइए अथ <laughs> मतलब यदि अथ कल्पे थे ना आगे बताएंगे अन्य हम बाद में बताएंगे कुछ शब्दों का अर्थ देखना भगवत उक्त वचनार्थ विवेक का उदाहरण कि भगवान के द्वारा कहे गए बचनों के तात्पर्य को न समझने के कारण हुँ? क्या भगवान के कहे गए बचनों के अर्थ का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन का प्रश्न है अर्जुन का अब लगाइए ऐसा अन्य करना अर्थकल्पित अर्थकल्प यदि ऐसी कल्पना करें यदि ऐसी हाँ। कल्पना करें अथकल्पित यदि ऐसी कल्पना करें अथवा यदि ऐसी शंका करें क्या कि भगवान के कहे हुए वचनों को ना समझने के कारण अर्जुन से प्रश्न अर्जुन का प्रश्न हुआ है बात समझ में आई अर्जुन का प्रश्न हुआ है और जो हमने कहा वो समझ में आया आपको पहले कि भगवान अर्जुन भगवान ने समुच कहा अर्जुन न समझने के कारण अर्जुन भगवान की बातों को न समझने कारण अंतर विषय प्रश्न कर, कर रहा है उसको इसको इसके साथ जोड़ देना समझ गए का अर्थ है कि फिर भी का क्या तथा फिर भी, तो भी भगवता प्रश्नानुरूप प्रतिवचन देयम कि भगवान को प्रश्न के अनुसार उत्तर देना चाहिए प्रश्न के अनुसार देना हाँ तो किस प्रकार उत्तर हो सकता है उस प्रश्न के अनुसार की मैया बुद्धि कर्मो समुचया उगता की मैंने ज्ञान कर्म का समुचय कहा है ऐसा है? है तो उत्तर, उत्तर भगवान ने दिया है क्या? नहीं।, नहीं दिया इसका मतलब है, ए, भगवान ने समुच से कहा ही नहीं। नहीं। और, और बोल रहे है अभी और भी समाधान आ रहा है तू कारंतु पृष्ठाद अन्य दे तू पुनः किंतु फिर किृष्ठादनूप प्रतिवचनमें मैं पूरा प्रोक्ते न नुक्त लगाइए तो पुनः किंतु फिर किंतु पुनः अन्यते का अर्थ है कि प्रश्न से भिन्न प्रश्न से भिन्न पृष्ठाद कर प्रश्न अन्य भिन्न प्रश्न से भिन्न रूपम अनुपम कर प्रश्न से भिन्न एक मिनट प्रश्न से भिन्न प्रतिकूल उत्तर अनं रूपम प्रतिवचनम मैं देखता हूँ बताऊंगा कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे कि पृष्ठाद अनंत रूपम करत हो जाएगा प्रश्न से विपरीत प्रश्न से विपरीत अन्य वचनम्य प्रश्न से विपरीत अन्य उत्तर देना अन्य उत्तर देना उचित होता की पृष्ठात अनुपम करता है कि प्रश्न से विपरीत अन्य प्रतिवचनम प्रतिवचन कर उत्तर है, कि अन्य उत्तर है, द्वे निष्ठे पूरा निष्ठे मया पुरा इति वक्तुम न युक्तम कि दो निष्ठाएं मैंने पूर्व में कही है ये कहना उचित नहीं होता ये कहना उचित नहीं, नहीं होता तो ध्यान देना भगवान ने उत्तर दिया है किस प्रकार द्विश्चय मया पूरा ये उत्तर के आरम्भ में भगवान ने कहा उत्तर के तो इस प्रकार जो वह उत्तर देना व्यर्थ हो जाता और क्या उत्तर देना अच्छा रहता कि हमने कहा समुचय कहां पंक्ति लगेगी पंक्ति लगाना तू पुनः पृष्ठात अनन रूपम अन्य प्रतिवचनम कि प्रश्न से पृष्ठात अनुपम अन्य प्रतिवचनम कि प्रश्न से विपरीत अन्य उत्तर देना अन्य उत्तर देना अन्य उत्तर देना कि की द्वे निष्ठे मया पुरा इति वक्त न युक्तम या कहना उचित नहीं होता एक मिनट कैसे लगाऊं मैंने इसको इस प्रकार लगाइए दोबारा देखना तू पुनः किंतु तु, तु तु फिर दिन निष्ठे मया पुरा प्रोक्त इस प्रकार इति है ना तू पुनः किंतु पुनः दया पुरा प्रोक्त इस प्रकार पृष्ठाद अनुरूपम अन्य प्रतिवचनम वक्तुम न युक्तम लग गया फिर देखना तू तु पुना किन्तु फिर द्वे निष्ठे मया पूरा प्रोक्त इस प्रकार पृष्ठात अनुपम अन्यत प्रतिवचनम वक्तुम युक्तम एव न नक्तुम युक्तम ये अन्य क्रम है लग आएगा कि दो निष्ठाएं मैंने पूर्व में कही है इस प्रकार प्रश्न से विपरीत अन्य उत्तर देना उचित ही नहीं था उचित ही युक्त ही नहीं था पर भगवान की बात युक्त तो है कि नहीं है? तो युक्त कब हो सकती है जब भगवान को समुच्चय मान्य हो ठीक है आज और, और कहा है ना पी स्मार्तेन और कर्मणा बुद्धे समुचया विपरीते स्मारतेन कर्मणापी स्मार्ट कर्म बुद्धि है ना नारतेन कर्मणा अपी स्मार्ट कर्मों के साथ भी बुद्धि ज्ञान का समुच्चय मान्य होने पर अभी तो बताया, कर्मों का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता है अब स्मार्थ कर्मों को लेकर कहते हैं कि स्मार्थ कर्मों का भी ज्ञान के साथ समुच्चय मानने पर विभाग बोधक बो सभी वचन असिद्ध हो जाएंगे। विभाग बोधक सभी वचन या विभाग बोधक वचन आदि सब असिद्ध हो जाएंगे, कल करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्ण सुबह कर लेकिन